के के अंदर जो दूसरे के जो दूसरे हैं, वो मिलकर की की इच्छा है, सिद्धांत है संबंध अयोधन रूपी वो स्थापित करने वाले सद गोस्वामी है इसलिए रूप गोस्वामी को हम प्रार्थना करते हैं रोज की श्री चैतन्य मनोधीष्ट भूतले स्वयं ददाति के जिसके द्वारा चैतन्य के महाप्रभुष्ट जो है वो भूतल पे स्थापित हुई कैसे रूप गोस्वामी उसको कब अपने चरण कमलों की कृपा देंगे तो ऐसे षड गोस्वामी का ऐसे षड गोस्वामी को प्रार्थना करता हुआ जो पूरा अष्टक है शुरू होता है कृष्णोत्तन गान नर्तन पर कृष्ण के कीर्तन जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन गायन एवं नित्य प्रायण है ऐसे कौन है ऐसे ये पूरा जो अष्टकम है उसमें जो बार बार बात आती है और जिसके लिए अष्टकम है वो है वंदन वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल में ऐसे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघु रघुनाथ दास गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ उनका वंदन करता हूँ बार बार कहते हैं और इसी के उसमें उनका इस प्रकार के गोस्वामी को मैं वंदन करता हूँ इस प्रकार के छह गोस्वामी वंदन करता हूँ इस प्रकार से यह पूरा वैष्णव भजन रचित है तो कैसे श्री छह गोस्वामी है ये जो कृष्ण के कीर्तन गायन नर्तन इत्यादि में पूर्ण रूप से मग्न है और प्रेम समुद्र सूंद्र प्रेमृत अम्बोधि ऐसे षड गोस्वामी को मैं ऐसे षड गोस्वामी को मैं वंदन करता हूं उनका वंदन करता हूं उनको प्रणाम फिर और उनके बारे में बताया धीरा अधीरा जनप्रिय वो धीर और अधीर दोनों प्रकार के जनों के प्रिय हैं जो तो अच्छे लोगों के बुले लोगों के प्रिय नहीं होते लोगों के अच्छे लोगों के प्रिय हैं नहीं का क्या लक्षण है जो धीर अधीर दोनों प्रकार के लोगों को प्रिय है जो बहुत उन्नत लोग होते हैं उनको जो खराब लोग भी होते वो भी उनको परेशान नहीं करते है वो भी उनको मान सम्मान देते है ऐसे जो बहुत उन्नत लोग होते हैं उनके लिए होता है इसलिए छठ गोस्वामी और अधिक दोनों जन के प्रिय है और ये हम देखते है नवाब हुसैन शाह की सरकार थी उस समय तो उसमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कार्य करते थे और उनके प्रिय थे बहुत प्रिय थे उनके और उनके परिवार वाले भी बहुत प्रिय थे रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में भी हम जानते हैं कि कैसे जब उनके पिता या चाचा थे आरोप लगा सरकार में से कुछ पैसे लेने के लिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो मामला सुलझाया था और उस मामले में जब आता है वर्णन आता है कि कैसे रघुनाथ यही हो यही होता करके चिंता ऐसा करके समझा देते बहुत प्रिय थे तो अब भीड़ के भी प्रिय थे और भीड़ ढंग के तो प्रिय है ही धीना धीना धीना प्रिय प्रिय करो सभी के प्रिय कार्यों को करने वाले थे प्रिय करो मतलब सभी का हित करने वाले प्रिय करना है सबका तो सबका हित करने वाले थे और निर्मत सरो। उनको किसी से निर्मत् मत्सरता नहीं थी किसी से ईर्षा नहीं थी सार सभी लोगों के द्वारा पूजित थी ऐसे रूप सनातन इत्यादि श्रे गोस्वामी को मेरे साजर कराने और क्या श्री चैतन्य कृपा भरोन अतिशय कृपा से प्रभु महाप्रभु कृपा पात्र कृपा भरव भूभ इस संसार में इस संसार में क्या भूभ भारा वनता रखो ये भक्ति का प्रचार करके भूमि का भार हरण करने वाले गोस्वामी तो इनको ये प्रथम श्लोक समाप्त हुआ इनको मैं प्रणाम करता हूँ फिर वापस और क्या क्या गुण है तो बताए हैं नाना शास्त्र विचारण एक निपुणाओं अलग अलग शास्त्रों में विचार करके उसका समाधान लाना या उसका विश्वास लाना या जो निपुण है ऐसे व्यक्ति को नाना शास्त्र विचारक विचारण एक निपुणाओं ऐसा कहा जाता यहाँ पे आपको आश्चर्य होगा ये एक अलंकार की तरह है पूरे पूरेकम में आउ आउ आउ आउ आउ बहुत औत पर तो ये ऐसे को ऐसे को स्कार किए है इसलिए समझिए इसमें नाना शास्त्र के विचार करने में जो निपुण है ऐसे को मेरा सादर प्रमाण इस तरह से धर्म जो चैतन्य जो महाप्रभु द्वारा प्रचारित अचिंत भेदा भेद तत्व और भक्ति तत्व है उसको स्थापित कर, स्थापन करने वाले हैं और ऐसा करके लो ना का नाम हित कार्य हो ऐसा करके पूरे सभी लोगों का हित करने वाले हैं तो हम देखेंगे की ने की रचना की सभी लोगों का हित करने के लिए सभी लोगों का हित करने के लिए क्योंकि लोग नहीं जानते है कि भक्ति करके शुद्ध भक्ति के माध्यम से सभी अनर्थ आसानी से निवृत्त हो जाते हैं ये लोग नहीं जानते हैं तो उनके हित के लिए उनको ये बताने के लिए और भक्ति में लगाने के लिए देवने की की, रचना संहिता तो लोग जानत तो लो नहीं जानते हैं ये तो भक्ति के प्रकार के लिए श्रीमदभागवतम की रचना की व्यासदेव ने तो उसी प्रकार से उस श्रीमदभागवतम के आधार पर जो ये सदधर्म को संस्थापना कर रहे हैं शर गोस्वामी उससे वो लोगों का हित कर, कर रहे हैं इससे लोगों का हित करने वालों को त्रिभुवन में त्रिभुवन में मान्यो शरण्या करो तो तीनों लोगों में माननीय है और शरण्य है चरण लेने योग्य राधा कृष्ण पदार भजन आनंदे निक राधा कृष्ण और क्या करते हैं राधा कृष्ण के चरण के समय या आनंद से मत तालिक मतलब पागल हो गए हैं ऐसे फिर आगे तीसरा श्लोक आता है श्री गौराणन विधौ श्रद्धा समृद्ध विधौ तो श्री गौरांग गुणानुवर्णन श्री गौरांग महा के गुणों के अनुवर्णन की विधि में श्रद्धा और समृद्धि से अन्वृत है जो श्री श्री गौरांग देव के गुणानुवाद की विधि में श्रद्धा संपत्ति से युक्त है जो पापोत्नो तनुता गोविंद गणाई ही श्री कृष्ण के गुण गान रूप अमृत वृष्टि के द्वारा प्राणी मात्र के ताप ताप को दूर करने वाले हैं गाना गान अमृत गोविंद के गान रूपी अमृत के माध्यम से तनुभ मतलब जिन लोगों ने भौतिक शरीर किया है भौतिक शरीर धारण किया है ऐसे भौतिक जगत के बद्ध जीव तो उनका पापोत्तापापताप ये जो सब है उत्तापक तो उसको निकृंतना कृंतन मतलब काटना निकृंतन मतलब अक्षे से काट देना तो गोविंद के गान, रूपी अमृत के माध्यम से, से बद्ध जीवों के पाप ताप को पूरी तरह से काटने वाले जो हैं वे षडोस्वामी को में आदर प्रणाम करता हूँ आनंदाबुद्धि वर्धने कहीं कुणा हो कई बल्य निष्ठारक हो और आनंद की आनंद रूप समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे भक्ति का रहस्य समझाकर जीवो का कैबल मुक्ति से बटाने वाले थे जीवो को कई बी मुक्ति से तो आनंद नाम बुधिवर्धन है आनंद की अम्बुद्धि का वर्धन करने में जो अत्यंत निपुण है आनंद मतलब कृष्ण प्रेमानंद उसका जो सागर है सागर का कभी हम देखते कि सागर कभी बढ़ता नहीं है लेकिन कृष्ण प्रेम रूप की सागर हमेशा बढ़ता रहता ये है ये अचिंत्य है कि भक्ति रसाम सिंधु में देखेंगे कि ये सिंधु के कोई सीमा नहीं है फिर भी ये बढ़ता रहता है तो ऐसे आनंद के जो सागर है उसका वर्धन करने में जो निपुण है ऐसे रूप ऐसे रूपाधि रूप आदि गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसा करके कई कैवल्य निस्तार रूपी जो निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन लीन होने लीन होना जो उसको कई कैवल्य कहते हैं कैवल्य रूपी मगर मंच से जो बचाने वाले हैं उससे निस्तार करने वाले हैं ऐसे षठ गोस्वामी को मैं आदर प्रदान करता हूँ फिर चौथा श्लोक चक् मशेष मंडल पति श्रेण उन्होंने तो क्या किया छोड़ करके क्या छोड़ करके तूर्ण त्यक् तुरंत छोड़ करके क्या छोड़ करके अशेष मंडलपति श्रेणी तो पति होते मंडल होते पति होते तो गांव होते हैं, हैं, हैं। तो गांव के ऊपर ये पहले के जमाने की बात कर रही है मुख्य रूप से गांव गांव होते थे और काफी गाँव के ऊपर एक आध शहर होगा और वहां का एक छोटा सा राजा या ऐसा कोई तो होगा जैसे अलग अलग अलग अलग, अलग, अलग, अलग राजाओं को मिला करके एक मंडल बनना चाहे हम आधुनिक भाषा में उसको थोड़ा एक यदि तुलना करना चाहे वास्तव में जैसा नुलना करना चाहे तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला या तो एक राज्य भी कह सकते मतलब बहुत सारे राजाओं को मिला करके एक मंडल बनता है और एक मंडल का एक राजा होता है उसको मंडलपति कहते हैं जैसे मथुरा मंडल है तो ऐसे अलग अलग मंडल होते थे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मंडलपति अशेष अशे मंडलपति बहुत सारे मंडलों के पतियों की श्रेणी बहुत सारे मंडल पक्ष थी जो श्रेणी थी उसको छोड़ करके किस प्रकार से छोड़ करके तुच्छ कर, समझ करके कर, जैसे कोई सुबह अपना मर्म त्याग करता है तो उसको देखने नहीं बैठता है कि ये कैसा है किस प्रकार जा, इतना अच्छा है इतना इसको मुझे त्याग करना पड़ेगा ऐसा करके नहीं तो उसको है उसको तुच्छ समझ करके भाग जाता है उधर से छोड़ करके तो उस प्रकार से इन सबको छोड़ दिया छोटा सा यदि गांव के मुखिया होते तो वो भी नहीं छोड़ पाते, पाते मंडल पति थे तो सोचे इसका कितना वैभव था वो लोग ने जब कहते महाप्रभु के पास गए रूप गोस्वामी सब तो कुछ छोड़ करके तो उनके पास जो तो धन सम्पत्ति थी उससे एक बहुत बड़ी नाव उभर गई ना। मतलब जो स्टीमर होती है ना उसका वो सोने के सो से भर गई थी कितना वैभव था उनके पास तो वो सब छोड़ उतना वैभव था उतना ही नहीं वो जिनके वहां कार्य करते थे नवाब हु वो तो कभी भी तैयार थे उनको कुछ भी देने के लिए इससे भी ज्यादा ये सब तो कुछ नहीं था तो वो चाहते थे कि रूप सनातन गोस्वामी उनके राज्य में कार्य करते थे लेकिन वो सब छोड़ दिया मतलब इतने पैसे तो इतने स्वर्ण मुद्रा तो थी ही लेकिन वो स्वर्ण मुद्रा सब देने वाले जो राजा भी थे वो उनको कुछ भी देने को तैयार थे तो वो वो धन भी था उनके पास वो सब को छोड़ करके, छोड़ करके क्या किया गोपी भाव रसानी लहरी कल्लो दमक नो नौ नौ गोपी भाव के भाव का जो रस है उसका जो अमृत है गोपी अमृत का जो सागर है भी, उसके जो आती है, उसके आती हमेशा मग्न रहते ये सब छोड़ करके इसमें मग्न रहते थे भूतवा दीन गणेश और जो दीन जो सब सब लोग हैं हम जगत के उनके ऊपर आश्रय लिया अर्थात को धारण किया मतलब तो सन्यास जैसा समझिए भौतिक जगत को अपने भौतिक तो जगत ने अपना सभी कार्य जो भौतिक छोड़ दिया क्यों? लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए और हमेशा गोपिभाव में मगला रहते थे चौथा समाप्त तो तो जो कलरों करने वाले कोकिल हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त एवं मयूरों के स्वर्श से आकुल तथा उनके प्रकार के रत्नों से निबद्ध मूल वाले वृक्षों के द्वारा शोभायमान वृंदावन में रात दिन श्री राधा कृष्ण का भजन करते रहते थे तथा जीवन मात्र के लिए हर्ष पूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ जिन्हे वाले थे तो ये बता रहे हैं कि क्या करते थे वो तो कौन सी जगह पर करते हैं बताया बता है। श्रीयुक्त वृंदावन वृंदावन ने करते थे वो वृंदावन के विषय में बताया कि जो मतलब कोयल, हंस सारस गणा हंस है सारस है इन सब से जो मयूर इत्यादि सब जो पक्षी हैं इनसे जो व्याप्त है और मयूरों के स्वर से आकुल है मोर बोर बोलते है ना वृंदावन में और वहां तो और क्या नाना रत्न दिवस मूल अभिताप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रत्न और रत्नों से निबंध मूड वाले वृक्ष होते हैं वहां पे उनसे तो भगवान वृंदावन में वे राधा कृष्ण अहर निशम ये राधा और कृष्ण का अहर निश रात और दिन भजन करते थे अच्छे से भजन करते थे तो अहर निशम लिखा है हम तो रात को सो जाते हैं हमारा भजन दिन में भी ठीक से नहीं चलता है रात की तो बात ही छोड़ यहाँ पे अहर निश्वर लिखा रात और दिन को भजन करते भगवान और जीवार होता और जीवों को वास्तविक जो उनका अर्थ है भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की शरणी वो वो भी देते थे वो देने वाले हैं उसमें लगे रहते थे ये चीजों में रात दिन इन चीजों में रहते थे छठा श्रो और क्या करते थे संख्या पूर्वक नाम गान काला गानी कालावसानी तो संख्या पूर्वक नाम गान और संख्या संख्यापूर्वक नाम करते थे संख्या पूर्वक गान करते थे और संख्या संख्यापूर्वक नमन करते थे यानी कि प्रणाम करते थे नती भी जो अपने समय को संख्या पूर्वक नामजप नाम, नाम संकीर्तन एवं प्रणा, प्रणाम आदि के द्वारा व्यतीत करते थे जिन्होंने इत्यादि तक के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए थी एवं जो अपने को अत्यंत दीन मानते थे चाहत दीनाव सहयोग तो हम देखते हैं कि जो लोग थोड़े बहुत कुछ तपस्वी हो जाते हैं यहाँ कम खाने सुन का चलता है मान लो कुछ लोग ऐसे होते जो कच्चा खाते हैं हम तो कच्चा खाते थे। कच्चे नहीं सोते जाते उसका प्रचार करना शुरू कर देते हैं कच्चा खाओ कच्चा खाओ जो मैं भी खाता हूँ सब खा करते हैं या तो बहुत तपस्या करते हैं निद्रा बहुत कम लेते हैं थोड़ा सा भी ऐसे वही आड़ा निद्रा आहार विहार इत्यादि वो अभिमान आ जाता है अहंकार आ जाता है कि देखो हम तो इस प्रकार से कर पा रहे हैं लेकिन यहाँ पे लिखा है कि निद्रा आहार विहार का विधि इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है निद्राहिया विजय हिमालय में जो जाते हैं तो ऐसा जब होता है तो वापस नीचे आते हैं योगी लोग साधु लोग लंबी गाड़ी है देखो मेरी दो सौ साल ऐसे वो कुंभ मेले में आते हैं सबको तो दिखाने के लिए देखो हम कितने बड़े तपस्वी है नागा कुछ मिलकर दे सकते इन लोगों ने तो निचरा हर विहार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया मतलब इनको खाते नहीं थे सोते नहीं थे कभी कुछ थोड़ा बहुत दो तो दिन में एक तो बार छाछ थोड़ी पी गई सोना तो भूल ही जाते थे कभी कभी तो याद दिलाते हो तो जाते हैं। एक आध लेकिन ऐसा सब करने पर भी अत्यंत दीन है, तो जरा भी अहंकार नहीं है ये सब तो मतलब को ऐसा ही मानते थे।, तो थे और क्या करते थे राधा कृष्ण मिटे मधुनि मा आनंदे न सम्मोित हो राधा कृष्ण कीरो गुण स्मृति है उसकी में आनंद से सम्मोहित रहते थे उसकी मधुरिमा के आनंद से सम्मोहित रहते थे ऐसे रूप सनातनादिष्गोस्वामी को का वंदन करता हूं फिर आगे सातवा श्लोक राधा कुंड तटे कलिंद तनया कलिंदी बटे माद दशे जो दशिया दशाओ के द्वारा ग्रस्त होकर प्रमादी की भांति कभी राजा कुंड के तट पर कभी यमुना के तट पर कभी वंशी भटकर सदैव घूमते रहते थे और कभी श्रीहरि के उत्तम गुणों को हर्ष पूर्वक गाते थे गाते हुए भाव विभोर रहते थे ऐसे श्री रूप सनातन आदि छोस्वामियों का मैं वर्णन करता हूँ ये भी आठवा है तो यहाँ पे उनके बिना भाव का वर्णन है कि वो हमेशा राधा और कृष्ण को ढूंढते हे राधा रानी ब्रज देवी के ब्रज देवी ब्रज वृंदावन की देवी क्या ललित और हे ललिता हे नंद सुन मतलब हे नंद के सून सुना मतलब पुत्र हे नंद के पुत्र नंदात्मजन नंद पुत्र कहाँ है कहाँ है ये सब गोवर्धन पतले क्या ये श्री गोवर्धन के तो कल्पीक्ष मतलब पादप पादप तो मतलब पेड़ वृक्ष जो पेड़ से पीता है उसको पादप पादप वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्ष मतलब जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं ऐसे तो श्री गोवर्धन में जो कल्प वृक्ष है उसके तले कहा क्या बैठे ये लोग या तो काली वन ये कु्र या तो जो काली यमुना के वन जो है सत्य जो सब वन है उसमें है क्या घोषणा व्रजपुर खेदे महाविज्वलो ऐसी घोषणा करते करते पूरे व्रजपुर में घूमते रहते थे बहुत ही विह्वल होकर के बहुत ही डिस्टर्ब हो करके खेद से बहुत ही डिस्टर्ब होकर हो क्यूँकी उनको ढूंढ ये उनका विरा भाव है और ये कृष्ण प्रेम की चरम सीमा है विरा भाव बिना भाव में कृष्ण प्रेम तो इसमें वो हमेशा घूमते रहते थे ऐसे रूप सनातन आदि छह गोस्वामियों का मैं वंदन करता हूं षट गोस्वामी अष्टकम का अर्थ है कल से हम षट गोस्वामी अष्टकम गाएंगे अर्थ नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं <kling> तो भक्ति असाम सिंधु ग्रंथ है जिसको तो ऊपर हम चर्चा करेंगे आज आज से इसके तो बहुत सारे अध्याय हैं। और हम भाग एक को ही विस्तार में लेकर चलेंगे, चलेंगे चार भाग है तो भाग एक को विस्तार में लेकर के चलेंगे ख्याल नहीं में भक्ति में नहीं शास्त्र की कर सकते हैं पहले में केवल छोटा जो वस्तु बताई है इसके चार भ है भक्तिर सिंधु के आ, ये विशेष भाग में बताऊंगा क्योंकि पहले सिंधु क्या है भक्ति क्या है वो नहीं है तो चार भाग करने से कोई तो मतलब नहीं हम पहले आमोख से शुरू करते हैं शहुपा के द्वारा जो दिया गया है मेरे पास एक और पुस्तक है अंग्रेजी में है की भक्ति रसाम जो है ने जो अनुवाद किया है, उसमें है उसमें ओरिजिनल जो वो डाल करके आ, दास ने इसको एडिट किया है तो कभी कभी जब आवश्यकता पड़े कि हम ओरिजिनल श्लोक भी उसमें से ताकि संस्कृत में और ज्यादा गहराई रहती है। प्रस्तुत ग्रंथ की संस्कृत भक्ति सिंधु का संक्षिप्त अध्यय है वे उनमियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रुष के प्रत्यक्ष शिष्य थे जब शील रूप गोस्वामी जब शिल रूप गोस्वामी प्रभुपात सर्वप्रथम चैतन्य महापुरुष से मिले तो उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे तब मेरे तथा तो उनके भाई सनातन क्रमशाह तथाकर तो मलिक कहलाते थे, थे और वे नवाब हुन शाह के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्ण निकाल दिया जाता इन दोनों भाइयों नदी खास तथा आकर मल्लिक की स्थिति ऐसी ही थी वे तो उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे कि हुन शाह की सरकार के मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे यह चैतन्य महापुरु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है इसी प्रकार चैतन्य वहां ने उन्हें वहा हरिदास को अपना शिष्य बना दिया जब जो वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे बाद में उन्होंने उन्हें नाम के कीर्तन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम राम हरे हरे का आचार्य बना दिया भगवान श्री चैतन्य का सिद्धांत तो सार्वभौम है कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त भग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है यह मूल सिद्धांत है जिसे आंदोलन इस इस के, के सिद्धांत की अर्थात सिद्धांत की अर्थात हरेक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद पर उठाने की शिक्षा दी गई है चैतन्य महापुरुष की भेद तो भक्तिरता में सिंधु में हरेक व्यक्ति इसके शिक्षाओं को पालन करके उच्चतर पद पर पूछ सकता है चैतन्य महाप्रु की भेंट दबीर खास तथा तो साकर मल्लिक नामक तो दोनों भाइयों से मालदा जिले के राम केली गाँव में हुई थी इसी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी से अवकाश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रु के साथ बोले का निश्चय किया दबिर खास ही बाद में रूप गोस्वामी बने उन्होंने अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी के दौरान जितना धन संग्रह किया था उसे वे अपने साथ लेते आए में तो बदला गया है यह धन लाखों असर यानी कि स्वर्ण मुद्राओं के रूप में था और लाखों डॉलर के बराबर था तो के समय लाखों डॉलर अभी करोड़ों डॉलर होंगे और इससे एक बड़ी नाव भर गई उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विधान किया जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा तो सामान्य करना चाहिए तो तो तो हम सबके लिए भक्तों के लिए, लिए विशेष रूप से श्री रूप तो गोस्वामी ने जो किया उसका अनुगमन करने के लिए तो क्या है वो क्या है किस प्रकार से जब भौतिक कार्य को छोड़कर के भगवान की पूर्ण शरणागति लेते हैं तो किस प्रकार से लेनी चाहिए उस विषय में बताया है। छोड़कर जब दूसरा आश्रम में जाते हैं तब उसके विषय में यहाँ पे बताया है तुम्हारे अपने धन का 50 प्रतिशत कृष्ण भवनात्मक व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों तथा तो वैष्णव में पच्चीस 25 प्रतिशत अपने संबंधियों में बांट दिया तथा तो शेष पच्चीस प्रतिशत आपत्ति काल तथा निजी खर्च के लिए रखा तो ये है हमारे लिए मार्गदर्शन कि जो पूरा धन जो अर्जित किया है गृहशास्त्र लेते हैं और पूरा शरणागति लेते हैं ऐसा तो नहीं थी हे भगवान मैं तो आपकी शरण में और मेरा धन मेरे परिवार वालों को ऐसा नहीं है धन लेकर के शरण आती धन पूरा लेके आते हैं तो कितना पचास प्रतिशत लेकर के आए कृष्ण भावना में पागेटिव मतलब कृष्ण भावना हो प्रचार के लिए प्रचारियों के लिए भगवान की सेवा के लिए अभी कोई कहता है तो मैं तो 100 परसेंट प्रतिशत 100 प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाता हूँ सब कुछ अपने घर में लगाता हूँ भक्त है ऐसा नहीं है उनके लिए पच्चीस प्रतिशत दूसरी बात है यहाँ पे इसलिए जो तो पचास प्रतिशत तो घर वालों के लिए नहीं घर वालों से अलग जो भक्त है भगवान की सेवा में लगे उनके लिए है भगवान के निशन के लिए विशेष रूप से करते हैं, उनके निशन के लिए है और जो 25 प्रतिशत तो है वो घर वाले हैं उनको दे के आते हैं और 25 प्रतिशत तो कोई इमरजेंसी के, लिए रख, के, लिए।, गया गया <laughs> के लिए, लिए रख सकते है आपत्ति के लिए यहाँ पे आगे आएगा क्या आपत्त काल आया था वो और अपने निजी खर्च के लिए रख सकते हैं ये हमारे लिए मार्गदर्शन है मार्ग के द्वारा बाद में जब साकर मलिक ने भी अवकाश लेना चाहा तो नवाब अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने उन्हें जेल में डाल दिया एक तो चला गया दूसरा दूसरा गया था एक तो बस नहीं दे दिया ठीक है चलो साकर मलिकास लेकिन अब इन्होंने भी जाना कहा तो नवाब बहुत गुस्से हुए और उन्होंने में डाल दिया तो बहुत ही घनिष्ठ थे लेकिन इतने घनिष्ठ होने पर भी नवाब भक्त नहीं थे तो भक्ति के विरुद्ध हो गए तो हम देखते हैं बहुत घनिष्ठ होते हमारे मित्रगण सभी संबंधी माता पिता सब लोग बहुत घनिष्ठ होते हैं मेरे भी बहुत घनिष्ठ मित्र थे सब बाकी और जब भक्ति पालन करना शुरू किया तो सब लोग धीरे धीरे संबंध छोड़ दिए। काफी लोग तो गुस्सा किए पकड़ के लेके जाते हैं नहीं करने देंगे ऐसा भी करते हैं ये हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसलिए भक्ति और पूरे संबंधी अलग है भक्ति के संबंधी हमारे नित्य संबंधी है ये सब संबंधी तो मृत्यु आने पर तो छूट ही कोई तो साथ नहीं रहने वाले प्रलाद महाराज को अपने पिता ने हमेशा की जब भक्ति करना नहीं मैं जिन लोगों के साथ रात दिन रहता था मतलब रात और दिन लेकर रात को चार बजे तक हम लोग डाटते मतलब उस प्रकार से रहते थे बातें करते थे थे, थे, वीडियो गेम्स खेलते मूवीज देखते जो भी था, साथ में करते थे। थे। अलग होने का सोच भी नहीं करते थे। जैसे ही भक्ति का शुरुआत की, भाषा में बोलते सब लोग पतली गली पकड़ करके निकल गए। सब लोग ये अरे ये तो बढ़वा देगा हमको इसको छोड़ो थोड़ा पहले समझाने का प्रयास करते लेकिन उपाध ने जो शिक्षा तैयार दी है समझा नहीं, नहीं, तो सकते ऐसा तो कर कर कर। <laughs> तो करके भाग गए थे। काफी सब लोग ऐसे ही निकल गए और कुछ रह गए जो जो लोग भक्ति भी ले भी हुआ <laughs> यहाँ पे नवाब हुसैन शाह जिनकी इतनी सेवा की है ख़ास लेकिन वो उनकी सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उनको जेल में डाल दिया यहाँ से एक और शिक्षा भी मिलती है कि भौतिक संबंधियों के हम चाहे कितनी भी सेवा करें वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते उल्टा हमको ही दोष देते हैं गुजराती में तो जो प्रचलित है वही आपको देते, काम नहीं किया तो है सबको, विवाह कराने में काफी लोगों का अनुभव रहता है हमारे घर में बुजुर्ग लोग आते थे ऐसी सब चर्चा करते थे मुझे काफी चीजें सुनने को मिलती थी तो बहुत मेहनत करते विवाह के लिए और फिर इतनी मेहनत करके विवाह कराया और जब विवाह में समस्या हुई इसी तो, इसने तो हुई। उसी उसी को आलग आलग। इसी को तो समस्या हुई प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कामा दीना कतिना कथि पालिता दुर्षा ऐसा मई न करुणा धा तुझ नीपान कि काम से ग्रस्त होकर के मेरे राजा ने कितने दूर निर्देश पालन किए अपनी इंद्रियों के अपने सभी संबंधियों के उनको संतुष्ट करने के लिए पहले तो हम इंद्रियों के निर्देश पालन करना चाहते उसके लिए बहुत प्रयास करते अलग अलग प्रकार से और इसमें ये भी चिंता नहीं करते हैं कि पात्र है कि पुण्य है ये भी चिंता नहीं करते, हैं। करते है पालन करते रहते सोचते हैं कि हम अपने सके संबंधियों को अपने परिवार वालों को मेहनत करके खुश कर सकते हैं मैं इनके लिए कमा रहा हूं, मेरे बेटे के लिए कमा रहा हूं, मेरी पत्नी के लिए कमा रहा हूं कितना कार्य कर रहा हूं इससे ये लोग संतुष्ट होंगे बहुत मेहनत करते हैं कि हाँ जी इनको ये चाहिए तो मैं ये लाकर देता हूं। वो चाहिए तो वो लाके देता हूं अंत में सुनने को क्या मिलता है वही करूना वो मुझसे करू ना इतना पूरा जीवन उसके लिए और अभी जब जीवन का अंत समय आया है जब इनको छोड़ना है तो बोलते है। तुमने किया ही क्या है मेरे लिए ये ये यही करना चाहिए था आपने केवल इतना किया है मेरे लिए। कुछ काम के लिए और आजकल तो बच्चे माता पिता को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में सोचती है तो ये हमारी इंद्रिया में अड़चन बंद है करुणा तो जादू न सिपा न उन्होंने वो मुझसे करुणा करते नहीं नहीं अभी आपने हमारी बहुत सेवा कर ली अभी आप मुक्त हो सकते वैसा कभी नहीं बोलते ना तो मुझसे करुणा है और ना तो वो न संतुष्ट हुए न तो वह तो संतुष्ट तो से लिखता था संतुष्ट है लेकिन वो छोड़ना चाहते थे तो जेल में डाल दिया किंतु साकर मलिक ने अपने निजी भाई की निजी धन का जो के जमा था। और इस तरह में से दोनों भाई जैसे महाप्रु के परिकल में तो जो निजी धन रखा था पच्चीस तो उनके जो भाई हैं, वो घुस देकर के छूट गए नवाब हुसैन के चंगुल से और भाग्य इसकी कथा चैतन्य चैंपी शिव रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी के दशाशोन घाट कर महाप्रभु ने लगातार दस दिनों तक तो उन्हें उपदेश किया महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भवान विज्ञान की शिक्षा दी ये शिक्षाएं हमारी पुस्तक चैतन्य महाप्रु की शिक्षा मृत में वर्णित है और चैतन्य चैतालीस में भी उस समय चैतन्य चैतालिस पुस्तक छपी नहीं थी चैतन्य महाप्रु का जो तो शिक्षा मृत है उसमें तो वर्णित है शत्रु का यहाँ पे कह तो प्रयाग प्रयाग वो जगह है जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है वो जगह पे दशाश्वमेध घाट और वहां पे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिले थे और लगातार दस दिन तक शिक्षा दी थी भक्ति के मूल विषयों पर भक्ति के विषयों पर पूरा शिक्षा दी थी और वो शिक्षाओं को लेकर के भक्ति रसान सिंधु ग्रंथ अः रूप रचना की है बहुत सारे ग्रंथ उनमें से एक मुख्य ग्रंथ है भक्तिरसान सिंधु ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने, ने वाराणसी में सनातन गोस्वामी को शिक्षा तो दो मार्थ तक और उसके सनातन गोस्वामी गोस्वा विलास और दूसरे ग्रंथों की रचना की रूप गोस्वामी महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की श्रीमंत श्रीनिवास आचार्य नेमियों की स्तुति में बतलाया है न केवल संस्कृत के, के उच्च कोटि के विद्वान थे अभी तो अरबी भारतीय जैसी विदेशी भाषाओं के भी विद्वान थे उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रमाणित सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रु सं की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया वर्तमान वर्तमान कृष्ण भवान अमृत आंदोलन भी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपात के प्राधिकार पर आधारित है अतएव हम श्री रूप गोस्वामी प्रभुपात के अनुयायी सामान्यतः रूपानु के नाम से जाने जाते हैं श्री रूप गोस्वामी ने अपने श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृपा भक्तिरसाम सिंधु की रचना केवल हमारे लिए ही की है जो लोग कृष्ण भवन आंदोलन में लगे हुए हैं वे इस महान ग्रंथ का लाभ उड़ाकर कृष्ण भवन अमृत दृढ़ता में स्थित हो सकते तो गोस्वामी प्रभुपाल ने भक्तिरसामृत सिंधु की रचना किसके लिए की है हमारे लिए हमारे लिए मतलब जो लोग कृष्णा भवन अमृत आंदोलन में आ चुके हैं और आगे प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए ये रचना श्री रूप गोस्वामी ने की है भक्तिराम जी की यहाँ पे रूपानु रूपान, रूप के शब्द बताया है श्री गोता ने रूपानु रूप गोस्वामी के अनुदानी बहुत सारे लोग अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुदानी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु अनुगामी जो अपने आपको कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी नहीं है वो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बीड़ा सौंपा था उनका प्रचारित जो भक्ति है उसको प्रचार करने को चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो स्थापित भक्ति है उसको स्थापन और प्रचार करने का बीड़ा रूप गोस्वामी को सौंपाना है और वहां से जो चला आ रहा है शास्त्रोक्त पद्धति से जो शुद्ध भक्ति है वही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रामी चैतन्य महाप्रभु मन की जो इच्छा है उसको रूप गोस्वामी समझे थे उसको स्थापित किए थे ही वास्तविक चैतन्य है। अन्य कोई भी चैतन्य अनुग्रह तो रूप गोस्वामी के माध्यम से ही कृष्ण भवान में से प्रगति हो सकती है अन्यथा नहीं यहां <coughs> है। ये यहाँ पे बताया है। बहुत सारे लोगी की जो शिक्षाएं है जो श्री गुपात की पुस्तक के माध्यम से भी हमारे पास आ रही है उसको यदि पालन नहीं करते तो भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है भक्ति में प्रगति ठीक से नहीं होती है या तो नहीं होती ऐसा भी कह सकते हैं है पंच रास्ता विधि मीना ऐसी भक्ति है छुटी छुट्टी इत्यादि तो परिणामों के बिना की जो भक्ति है तो वो केवल उत्पाद की रचना करती है इसलिए उनकी भक्ति में सही से प्रगति नहीं होती है अगर हम देखते हैं जो भक्त आते हैं तो भक्ति तो सब करते हैं लेकिन जो शिव प्रभुपाल की पुस्तकों के अनुसार उसको जीवन में उतार करके उसके सिद्धांतों को समझ करके अपने जीवन में उतारता है उसके जीवन में हम फिर प्रगति देखते है दृढ़ता देते उसकी भक्ति धीरे धीरे वो अत्यंत दृढ़ हो जाता है भक्ति में धीरे धीरे उसके अर्थ भी होते हैं बढ़ती है, तो ये सब जो स्टेप्स हैं, में प्रगति के सोपान है वो हम ऐसे लोगों के जीवन में देखते हैं जो रूप दो स्वामी का अनुबंधन करते हैं न कि अन्य तो इसलिए हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है अभी भक्ति का अर्थ समझा रहे हैं अभी श्रद्धों का इस ग्रंथ में इस ग्रंथ को इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा उसका भूमिका देंगे थोड़ी तो क्या है इसका अर्थ नाम भी आप बताएंगे। का भक्ति का अर्थ है भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के बाद में आगे है। से संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है और ऐसी सेवा के से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है एक बृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर हर निष्ठ कार्य करता है इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण इसी तरह एक परोपकारी बड़े परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है वह शक्ति जो एक परोपकारी एक या एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है रस कहलाती है। जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है भक्ति रथ संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने यहाँ पे पहले रस का अर्थ बता रहे हैं भगवान रस का आर्ग बता है श्लोकूप हम किसी न किसी प्रेरक बल से हम जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ छिपा होता है कोई ना कोई प्रेरक बल छिपा होता है ऐसा बहुत ही प्रचलित डायलॉग है कि हर सफल पुरुष के पीछे कोई ना कोई स्त्री छिपी होती है तहीं? उसकी सफलता के पीछे प्रसिद्ध डायलॉग है इसका अर्थ क्या है जो भौतिक रूप से बहुत सफल पुरुष है तो उसका प्रेरक बल मैथुन है कोई ना कोई स्त्री को प्रसन्न करना है ये प्रेरक बल से पूरी दुनिया चलती दुन मनुष्य ही पशु भी जैसे अलग अलग प्रेरक होते हैं जो हमको कोई ना कोई कार्य तो उसको आ, अपने परिवार को करता रहता है तो मेहनत करता रहता है तो ऐसा करने पर क्या होता है उनको एक रस की उत्पत्ति होती है जिसका वो भोग करता है उस रस का वो भोग करता है उससे जो सुख उत्पन्न होता है वो सुख के लिए वो कार्य करता है उसको रस कहते हैं अंग्रेजी में इसका कोई अनुवाद नहीं है हिंदी तो हिंदी में तो संस्कृत में तो रस शब्द से परिचित है लेकिन यह रस कहलाता है तो भक्ति रस, मतलब भक्ति का रस या भक्ति से उत्पन्न रस भक्ति की क्रिया से उत्पन्न रस तो भक्ति है सेवा भगवान श्री कृष्ण की और उससे उत्पन्न जो रस है उसको भक्ति तो भक्ति रस में और अभी जो रस बताया उसमें क्या भेद है भक्त जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते रहते हैं और उससे उनको सुख प्राप्त होता है आनंद प्राप्त होता है और कोई एक प्रेमी तो तो है वो अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है उससे उसको आनंद प्राप्त होता है माता है अपने पुत्र को प्रसन्न करने के लिए कार्य करती रहती है उससे उसको आनंद प्राप्त होता है तो सभी समान है केवल विषय बदले किसी का विषय प्रेमिका है किसी का विषय पुत्र है किसी का विषय राष्ट्र है और किसी का विषय है भगवान श्री तो भक्ति हद और इसमें क्या अंतर है तो जो पहले सब जो थे वो जड़ जगत के वस्तुएं थी बौद्धिक जगत थी इसलिए उनको जड़ रस कहते हैं उनसे उत्पन्न रस को जड़ रस कहते हैं और भक्ति भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कार्य है उससे उत्पन्न जो रस है उसको भक्ति रस कहते हैं तो भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा होता है संसारी कर्म जिन जन, एक विशेष प्रकार का रस का आदन करने के लिए करते हैं, हैं। हैं। जिसे कहते क्योंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं अतः वह अपने भोग की स्थिति को सदा बदल, बदल रहते अभी संसारी रस या जड़ रस के विषय में अभी भी हम थोड़ा देख सकते अभी कोविड फैला कोरोना तो बहुत सारे लोग निःशुल्क सेवा करने की और जो डॉक्टर तो इसलिए डॉक्टर तो ऐसे भी लागू काम करते चाहे पैसे के लिए चाहे सेवा के लिए ग्रस्त उत्पन्न होता है जैसे परिजय आए थे सब तो, तो उनसे कुछ होम्योपैथिक दवाई दे के गए फ्री ऑफ टैल अब ये भी इससे सबका लाभ होगा जो जो बना रहे हैं, वो दे रहे थे मुफ्त में कई लोग ऐसे मुफ्त में दवाई भी देते हैं। और इस तरह से सर्वे सुखी न भवन सब लोग सुखी हो सर्वे संतो निरा सब लोग आ, क्या बोलते है रोगों से पीड़ित ना हो रोगों से रहित रहे सर्वे भद्रा पश्यंत सभी लोग का अच्छा हो ऐसा देखते माँ पश्चित दुख भाग किसी का दुख का भाग मत बनो ये विचार उपनिषदों में है लेकिन जड़ रख वाले क्या करते हैं सर्वे सुखी सुखी न हो सब लोग किस किस चीज से दुख हो रहा है उससे दूसरे को भी दुख हो रहा होगा तो इस प्रकार दपने से तुलना करते हैं लेकिन क्योंकि उनको दुखों का कारण नहीं पता है मूल और त्मिक सुख का पता है इसलिए वो जड़ जड़ी उनका आधार रहता है सब प्रकार के जो उनकी भावनाएं हैं कि लोग सुखी हो तो किस प्रकार से सुखी हो तो जड़ रस से ही वो भावना जड़ रस उनको प्राप्त हो मुझे इससे सुख मिलता है जो इनको ये मिले मुझे इससे दुख होता है तो इनको ये ना मिले शनि भगवान सुखी ना सर्दे सन्तु निराम यहाँ बीमारी आती है होता है तो किसी को बीमारी नहीं आए लेकिन क्योंकि जड़ में ही पकड़ी उन्होंने जड़ रस पकड़ा है, लेकिन सभी समस्याओं की जो जड़ है भौतिक अस्तित्व को नहीं समझ पाए ये इसके कारण है तो ये भावना होते हुए भी वो किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, उल्टा गड़बड़ भी करते हैं कभी, जैसे मदर टेरेसान तो उनको बहुत भावना उत्पन्न होती थी कि बेचारा गरीब आदमी बीमार है पे तो उसको वो रक्स उत्पन्न होता था उससे की हाँ इलाज करने दुखी दिन की मदद कर गई ले लेकिन वो इलाज कराने में तो उसको मास्क खिलाती थी, थी। तो वो जो के कारण पाप करने के कारण वो दुख भोग रहा है अभी बीमार हुआ है और मास्क खिला दिया उसको ठीक करने के लिए आगे हुआ। जन्मा जन्मा और डबल बीमार होगा दूसरा जन्म लेगा जन्म में रहेगा और ये पापों के कारण उसका बढ़ गया तो सोचा कि मैं इसको निरामय रखूंगी इसको रोग नहीं आने रहे लेकिन जो क्रियाशील उसको रोग और ज्यादा आ, आ गया आगे जाने और नरक में पड़ा वो बात वहां पर दुख आएगा वो तो अलग नहीं बात तो है जैसे क्योंकि उनको जड़ रस ही पता है तो उसके कारण जड़ रस में लगाते रहते हैं और ऐसे सभी जो समाज सेवक है इस प्रकार से या परिवार सेवक है जो परिवार को बहुत ही भोग देने की लालसा रखते हैं ये सब के श्रम व्यर्थ से जाते हैं और उसका उल्टा परिणाम भी और इसका क्या लेकिन भक्तिगत जो है उसमें जिसको लगाते हैं वो वास्तविक समाज सेवा है क्योंकि वो व्यक्ति सभी प्रकार के क्योंकि शरीर से छूट जाएगा तो इससे उसमें सभी प्रकार की कष्टों से छूट जाएगा इसलिए वो वास्तव में सर्व सुखी नी लोग इसी प्रकार से बन सकते हैं सभी लोग, है। लोग निरामय इसी प्रकार से रह सकते हैं रोग नहीं आएगा भौतिक शरीर नहीं होगा तो भौतिक रोग कहा आएगा सबका यही भद्र है वास्तव में एकमात्र भक्त ही ये श्लोक का पालन करता है बाकी सब इस श्लोक की समझ अपूर्ण है ये का पालन नहीं कर सकते कितना भी भगवान कह रहे हैं कि इनका जो आनंद है क्योंकि जड़ है तो इसलिए थोड़े समय तक खेलता है फिर उसमें मोरियत हो जाती है ठीक है चलो अभी कुछ और तो इसलिए वो एक सुख को भोजते हैं भौतिक सुख को और फिर उसको त्याग देते हैं। उनको तो त्याग में आना तो त्याग करते हैं और ठीक है त्याग जाता है तो वापस भोत करते हैं जैसे भौत त्याग का पेंडुलम चलता रहता है एक व्यापारी सारे पट्टा कार्य करके संतुष्ट नहीं होता अदय वो हो सप्ताह में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यो को भुला सके तो अंत में चलो अपना कुछ लोग ऐसे आते हैं सब लोग नहीं ऐसे लो आते काफी लोग तो आते हम लोग आगे जाकर सोचते तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताह अंत बाद मतलब अभी कार्य को भूल गए दे तो सप्ताह सैटरडे संडे आए और उसके बाद संडे दे समाप्त होने तक के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है वापस वही कार्य शुरू कर देता है बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए हम जब भौतिक रूप से ग्रस्त होते है माया के द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण रहता है आक्रमण रहता है कभी हम आवृत ही होते काम तो करती है कि हमको भोग कराती है और फिर भोग का त्याग कराती है फिर त्याग का त्याग करा करके भोग में वापस ले फिर भोग का त्याग करके वापस त्याग में लेगा ऐसे पेंडुलम चलता रहता है तो भक्तों को भी अपने जीवन में इसको देखना चाहिए यदि हम मना से ग्रस्त रहते हैं तो इवन कई बार भक्त आजाते सब कुछ भौतिक भोग भौतिक पापी भोग को छोड़ करके मंदिर में आ जाएंगे या कोई ऐसी जगह पर पूर्णकालीन समर्पण करना चाहेंगे मैंने सब कुछ छोड़ दिया सब कुछ छोड़ दिया और फिर पूर्णकालीन समर्पण में होंगे और थोड़े समय बाद ये भी छोड़ने की अभी थी तो अभी जो पुराना था वो उधर जाएंगे उधर जाते हैं अरे अरे ये तो कुछ नहीं होता है चलो तो उसको सड़ते वापस तो ऐसे घूमते रहेंगे नहीं तो समस्या तो तो तो कहा है यहाँ पे जब तक हम भगवान को सभी चीज का भोक्ता नहीं समझते वही सभी लोगों के मालिक ऐसा नहीं समझ तब तक शांति नहीं होती तो क्यूँकी हम ये सोचते कि ये वस्तु मेरी थी तो इसलिए हमने सोचा की इसको मैं क्या करूँगा इसलिए उसको त्याग कर दिया लेकिन वो मेरी थी वो तो मन में बनाए रखा और फिर जब त्याग करके उसकी याद आई नहीं ये तो अच्छी थी तो वापस उसमें लग गए जो त्याग किया उसको छोड़ दिया तो वापस उस भोग में लग गए तो ये बहुत त्याग है तो इसलिए हमको समझना चाहिए यदि भगवान की सेवा के लिए हम त्याग करके आए हैं तो वो वास्तव में त्याग है ही नहीं वो तो भगवान का अपना था हमने चोरी करके रखा अच्छा था तो चोरी की वस्तु हम जब समझ गए तो वापस लौटा दी, वो तो त्याग नहीं गिना जाता है उसके लिए हमको दंड मिलना चाहिए तो हम चोरी करके रखे थे ये समझ करके हम यदि त्याग करते हैं ये भगवान की वस्तु थी तो पुनः उसके ऊपर हमारा कोई आधिपत्य जताने के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे अति तो हम भगवान के कृतज्ञ होंगे कि भगवान ने हमको छोड़ दिया। आप किसी के घर पे चोरी कर लोड़े तो सजा नहीं होते आपने वो धन लौटा दिया उसके बाद आपको सजा नहीं हुई तो आप कितने कृतज्ञ रहोगे की नहीं नहीं ये अच्छा आदमी है इसका मैंने चोरी भी कर ली फिर भी मुझे सजा नहीं दी उल मुझे कर रहा है उसको मेरा भ्रण पोषण कर रहा है ना कितना अच्छा आदमी है मैं इसको कृतज्ञ हूँ तो भक्ति माने पर भी यही वस्तु है ये सब भगवान की संपत्ति है उसको हम चोरी करके बैठे अपनी के लिए तो जब इसको हम त्यागते हैं तो हम त्यागते हैं नहीं वास्तव में जो तो उन्हीं की संपत्ति तो है हम उनको लौटा रहे हैं वो हमको सजा नहीं दे रहे हैं उल्टा हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं इस वस्तु के लिए हमको बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए ये चीज जब हम समझते हैं तो फिर कभी भी भगवान की शरण छोड़ करके जाने का विचार नहीं आता मैंने यहां कुछ भक्त से जब मैंने विजयनगर में, में ज्वाइन किया था वो कुछ ऐसा सिखाते थे जो मैं हमेशा जीवन के लिए याद रखता हूँ इसको यदि मुझे इस्कोन के शरण में आ गया तो मुझे लाश मार मार करके बाहर निकालेंगे तो गेट के पार बैठूंगा लेकिन भक्तों के कहीं दूर नहीं जाऊंगा तो है खाना दे नहीं दे तो भावना सही भावना है ये कृतज्ञता की भावना है ऐसा नहीं की भक्त इसको ज्वाइन किया पच्चीस साल सेवा की और अभी हमको कहीं और जाना है पूर्ण सरणारती में नहीं रहना है तो भी मैंने तो पूरा पच्चीस साल सेवा की अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है तो इसको मेरी मदद करे क्या ऐसी संस्था है मैंने पूरा पूरा पूरा जीवन दिया। और ये लोग पर तो मैं करूंगा ऐसे ऐसे भक्त होते ऐसे तो भक्तों हो के लिए समझ में उन्होंने कभी कुछ त्यागा ही नहीं था तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि माया प्रहार करती है इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से तो जब हम इस प्रकार से अपना प्रभुत्व अपना जो सब मालिकी है पॉजिटिवनेस क्या बोलते हैं प्रभुता है या तो आ, हम सब ये सब मेरा है उसको जब हम त्याग देते हैं तब अति बनते हैं मेरा कुछ भी नहीं है सब कुछ भगवान की संपत्ति है और मेरे पास वो सेवा करने के लिए वो जो तो त्याग होता है वो इसके निश्चित अन्यथा ऐसा ही होता रहता है का कुछ काल तक किसी ला जिसका अर्थ है बारी मारी के इंद्रियोभ तथा परित्याग की स्थिति जीव का न तो इंद्रियो भोग की स्थिति न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में जीव का न तो इंद्रिय घोट की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है नहीं ही में परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपने स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते इंद्रिय दीर्घ काल तक नहीं चलती अतः यह चपल सुख कहलाती है उदाहरणार्थ सामान्य गृहस्थ हिस्कर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुध साधन प्रदान करने में सफल होता है जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है उसके भौतिक सुख की सारी प्राप्ति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप है भक्त ईश्वर की, तो की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है किन्तु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मुक्ति के रूप में करता है मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी कर्मी के किसी भी क्षेत्र में चाहे वह राजनीतिक हो सामाजिक हो राष्ट्रीय अथवा तो अंतरराष्ट्रीय हो हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा यह निश्चित है बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ये जड़ कार्य जो भी हम करते हैं उसका जो परिणाम है तो शरीर के साथ तो समाप्त हो ही जाएगा कुछ भी लेकर कहीं जा सकते हैं में। लेकिन आधुनिक लोग जो है नास्तिक लोग हैं, वो सोचते हैं कि ये जड़ ही तक कुछ है मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है इसलिए वो इसको पूरा भोगना चाहते हैं। और उसमें जब विलम्ब आता है तो उसमें रुकावट आती है तो उनको क्रोध होता और जब मृत्यु का समय आता उनको बहुत डर लगता इसलिए मृत्यु पर व्यक्ति त्याग कर देता है, है देता अभी कोरोना काल चल रहा है लोग तो बहुत बहुत डरे हुए हैं क्यों डरे हुए उनके लिए यही सब कुछ है ये छोटा तो और क्या है इसलिए मेंटल डिप्रेशन हो जाते हैं काफी लोग डिप्रेशन बढ़ गया क्या करेंगे आत्महत्या कर ले तो कर उनके लिए शरीर ही सब कुछ है लेकिन भक्त जानते हैं कि ये शरीर तो एक शरीर है ऐसे अजा शरीर बदलती है आगे जाकर के भी मिलने वाले हैं तो इसलिए जो भक्त प्लानिंग करता है अपने शुक्र की वो लंबी प्लानिंग होती है उसकी। वो आज के जीवन में इस प्रकार के कार्य नहीं करता है कि आगे आकर के बहुत जन्मों तक उसे दुख भोगना पड़े इसलिए वो निश्चिंत रहता है क्योंकि तो वो जानता है कि सुख जो आते हैं वो क्षणिक हैं और शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे तो वो लंबा विचार करता है वो इस बहुत ही जगत से ही सूचना चाहता है ऐसी प्लानिंग करना चाहता है इस जीवन में कि वापस कोई भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करना पड़े तो इस तरह से यहाँ पे बताया है नौ बजे समय समाप्त हो है कल हम यहाँ से चालू रखेंगे आप लोग घर पे भी पढ़ सकते हो भक्ति अमृत सिंधु यहाँ से आगे तो आसानी रहेगी ज्यादा ठीक समझ में कल तो हम शुरू करेंगे भक्ति अमृत सिंधु शब्द का अर्थ क्या है उस विषय में जाएंगे उसका थोड़ा सा भाग आज चर्चा हो गया रस के बारे में और भक्ति भक्तिरस के बारे में शिवप्रोपाद की जाए श्री रूप गोस्वामी की जय